और नवक के बेटा ना हुआ नाभाग हुआ यह था कि नवक महाराज जी के और भी बेटा थे पर इनका जो छोटा बेटा था नाभाग इनका मन जो ना राजकाज आदि में नहीं लगता था ये तब करने के लिए वन में चले गए आगे चलकर नवक महाराज जी बूढ़े हो गए खटिया पर थे उस समय इनके जो दूसरे बच्चे थे तो उन्होंने क्या किया कि पिताजी की दौलत जो थी जितनी भी जायदाद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 वो धन तो हमको दे दिया था यज्ञ में तो उस समय जब हम समेट रहे थे उस समय काला पुरुष आया और उस पुरुष ने कहा हे hey, नाभाग ये हमारा हिस्सा होता यज्ञ में बचा भाग तो क्या पिताजी वो कौन काला पुरुष और वो इतने गर्व से क्यों कह रहा कि ये यज्ञ में बचा भाग हमारा भाग होता हैगा उस समय नवक मुस्कुरा नवक ने कहा मेरे बेटा वो काला पुरुष कोई और नहीं वो तो देवादी देव महादेव हैं और यज्ञ में बचा वाग उन्हीं निकाय भाग होता है का। अब तो ना भाग मारा दौड़े दौड़े गए महादेव के चरणों में डंड प्रणाम किया भगवान क्षमा करना ये तो सब आपका भाग है और मैं जो है इसे अपना हिस्सा समझ रहा था मुझे क्षमा कर दे महादेव प्रसन्न हो गए महादेव ने कहा देख नाभाग ना तो मैं वहां था और ना ही तो मेरा कोई गुप्तचर या कोई सेवक था वहां जैसा तेरे पिता ने कहा तूने मुझे वैसा ही आकर कह दिया है तू तो जा ये सब मैं तुझे देता हूं तो इस तरह से नाभाग महाराज को जो इनके भाइयों को हिस्सा मिला होगा ना उससे भी बहुत दुगना मिला है इसको कहते हैं ये <coughs> इन्हीं नाभाग महाराज जी के बेटा अरे जिनका नाम सुनते हम पवित्र हो जाएंगे यहां बोली अमरीश महाराज की जय श्री अमरीश जी महाराज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 बोले नहीं तुम्हें मेरी सेवा में हाथ बिटाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें अगर भगवान की सेवा करनी है ना खुद करो मेरी सेवा में हाथ मत डालो ऐसे अमरीश महाराज भोजन भी भगवान को खुद बना के भोग लगा देते थे यहां तक चक्की भी खुद पीसते थे गर्मी का मौसम लू चल रही है सूर्य का तापमान पसीना फेरा है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 उस समय दुर्वासा ऋषि आ गए अपने शिष्यों को लेकर अब अमरीश महाराज जो परम भागवत तो अमरीश अमरीश महाराज जी ने